ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा कल हो चुकी है भाष्य तथा तो टीका का विचार आज होना है भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विषय तथा तो संशय प्रथम बता रहे हैं उदाहरणु अन्य संशया इस वाक्य में पूर्व अधिकरण का जो विषय है वही इस अधिकरण का भी विषय बताया गया तेसु एवं उदाहरणेशु ये शब्द पूर्व अधिकरण में जिन प्रतीक उपासनाओं के विषय में संशय हुआ था उन्हीं प्रतीक उपासनाओं के विषय में संशयांतर को यहाँ पर बताया जा रहा है मूर्ख संशयांतर का निराकरण करने के लिए ये अधिकरण है विषय वही है पूर्व में प्रतिक उपासना में अहं करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए इत्याक संशय था निर्णय हुआ नहीं करनी चाहिए अब उस संशय का निवर्तक निर्णय प्राप्त होने पर प्रत्यक उपासनाओ में अहं नहीं करनी चाहिए ये निर्णय तो प्राप्त हुआ किन्तु प्रतीकों की दृष्टि ब्रह्म में करनी चाहिए या ब्रह्म की दृष्टि प्रतीकों में करनी चाहिए इत्याकारक संशय होता है वो संशय कहते हैं कि तेषु एवं उदाहरणेश अन्य संशया अन्य शब्द पूर्व में प्रतीक उपासना को विषय बना करके जो संशय हुआ उससे भिन्न संशय को बताने वाला है तो दूसरा संशय क्या है प्रतीक उपासना में वही विषय बना कर के बताइए तो कि आदित्यादि दृष्टो ब्रह्मणी अध्यक्षव्या कि ब्रह्म दृष्टि ही आदित्यादीसु अध्यक्षव्या ऐसे लगाना प्रतीक उपासनाओं में जो आदित्यादि प्रतीक हैं उनकी दृष्टियों का ब्रह्म में आरोप करना है यानी ब्रह्म को आदित्यादि दृष्टि से ग्रहण करेगा उपासक ब्रह्म का आदित्य की दृष्टि से चिंतन करेगा आदित्य आदित्यादि रूप समझेगा उसे ये माना जाए अथवा ब्रह्म दृष्टि से आदित्यादि का चिंतन प्रतीक है। इन क्या माना जाए? ये संशय है कि किम् वा आदित्यादि दृष्ट ब्रह्मी अध्यक्षव्या कुशय इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस चतुर्थ अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ संबंध बताता है, संगति बताता है। एक विषय विषयत्व संगति ब्रह्म दृष्टि अधिकरण की प्रतीक अधिकरण के साथ एक विषयकत्व संबंध संगति है यानी जो पूर्व अधिकरण का विषय है वही चतुर्थ अधिकरण का भी विषय है अलग अलग विषय नहीं है तो एक ही विषय जिन अधिकरणों का उन्हें कहा जाएगा एक विषयक अधिकरण उनमें एक धर्म रहेगा एक विषयकत्व ये धर्म ही संबंध बनेगा एक विषय तत्व ये संबंध है दोनों अधिकरणों का आपस में एक दूसरे के साथ अब यह जो संशय बताया गया आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में करे या ब्रह्म की दृष्टि आदित्यादि में करे इत्याकारक इस संशय के हेतु विषय प्रश्न है कुत संशय इत्यादि इसका उत्तर लिखते है टीकाकार कि प्रश्न पूर्वक संशय आह आहो इत्यादि न जो प्रतीक उपासना के विषय में प्रकृत संशय हुआ इस संशय के हेतु को पूछा जा रहा है प्रश्न पूर्वक हेतु बता रहे भाष्कर भगवान पहले प्रश्न है कुत संशय यानी कस्मात तो हो संशय यह संशय होने का कारण क्या है तो कारण बताया जा रहा है सामानाधिकरण ने कारण अनावधारणात तो सामानकरण्य जो है आदित्यो ब्रह्म मनोब्रह्म इत्यादि इस सामान्य का कारण निश्चित न होने से अवधारित न होने से तो समानाधिकरण कारण अनावधारणात् संशय ऐसा लगाना इस संशय का कारण है जो प्रतीक के वाचक मनादि शब्दों का और ब्रह्म के वाचक ब्रह्म शब्द का समानाधिकरण प्रयोग है एक विभक्तियंतत्व ये शब्द में समानाधिकरण होता है तो ब्रह्म शब्द और मन शब्द आदि शब्द और ब्रह्म शब्द ये एक विभक्ति अंत है ये उनमें सामानाधिकरण्य है इस सामानाधिकरण्य का कारण अवगत नहीं हो रहा निश्चित नहीं हो रहा इसलिए संशय हो रहा है कि ब्रह्म की दृष्टि आदि में करे या आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में करे ऐसा आगे कहते हैं ब्रह्म शब्दस्य आदित्यादि शब्द सामनादिकण्य उपलभ्य उपलब्ध्यते अत्र यानी प्रतीक उपा प्रतीक उपासना विधायक वाक्य में अत्र ये सरोनाम प्रतीक उपासना विधायक वाक्यों का परामर्शक है तो प्रतीक उपासना विधायक वाक्यों में ब्रह्म शब्द का आदि शब्द के साथ सामानकरण्य प्रतीत हो रहा है उपलब्ध हो रहा है कैसे हो रहा है उपलब्ध तो कहते हैं आदित्यो ब्रह्म प्राणो ब्रह्म विद्युत ब्रह्म इत्यादि समान विभक्ति निर्देशात समान शब्द एक अर्थ में है समान विभक्ति यानी एक विभक्ति निर्देशात तो आदित्यो ब्रह्म इत्य उपासित प्राणो ब्रह्मासित इत्यादि में आदित्य शब्द और ब्रह्म शब्द का एक विभक्त्यंत प्रयोग है दोनों प्रथमांत है प्राणो ब्रह्म ये भी दोनों एक विभक्त्यंत है विद्युत ब्रह्म ये भी प्रथमांत है तो समान विभक्ति विभक्तिक निर्देश आदित्यादि शब्दों के साथ ब्रह्म शब्द का होने से ब्रह्म शब्द का आदित्यादि शब्द के साथ सामनाधिकरण में प्रतीत हो <coughs> तो आदित्यो ब्रह्म प्राणो ब्रह्म विद्युत ब्रह्म इत्यादि समान विभक्ति निर्देशात तो। और यदि कोई एक कहे कि आदित्यो ब्रह्म इत्यादि में मुख्य सामानदिकरण माना जा कहते हैं मुख्य सामनाधिकरण्य यहां पर संभव नहीं है नहीं बन सकता मुख्य सामनाधिकरण अर्थ में ये प्रयोग नहीं है जैसे तत्वशादी में है मुख्य सामनाधिकरण तो अत्र नंजसाम अवकल्पते अंधस शब्द साक्षात अर्थ में साक्षात यानी मुख्य प्रधान तो मुख्य सामना यहाँ पर न अवकते संभव नहीं है क्यों तो कहते हैं अर्थवनवाद ब्रह्म आदिशब कहते हैं मुख्य सामानाधिकरण उन शब्दों का माना जाता है जो एकार्थवाचक हैं जिनका एक ही अर्थ है तत्वशी में तत शब्द और तुम शब्द एक चिदानंद रूप अर्थ का ज्ञापन कर रहे हैं लक्षक बन रहा है, इसलिए मुख्य सामनाधिकरण है ऐसा मुख्य सामनाधिकरण यह ब्रह्म शब्दार्थ और आदित्यादि शब्दार्थ यदि एक होता ये ब्रह्म शब्द जिस अर्थ को बताता है उसी अर्थ को आदित्यादि शब्द भी बताते हैं। तब तो इनका मुख्य सामना अधिकरण्य माना जाता आंजस सामनाधिकरण्य होता लेकिन ऐसा नहीं है हाँ तो ब्रह्म शब्द तो बता रहा है सगुण ब्रह्म को चैतन्य को और आदि शब्द बता रहे हैं विकार विशेष जो जगत अंत पाती हैं आदि तो एक हैं ब्रह्म का परामर्शक तो अन्य है विकारों के परामर्शक ब्रह्म विकार नहीं है इस प्रकार अर्थांतर इन शब्दों का है भिन्न भिन्न अर्थ है और भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक ये ब्रह्म शब्द तथा तो आदित्यादि शब्द हैं इसलिए इनका अंजस सामनाधिकरण्य नहीं होगा ये कहा जा रहा तो अर्थांतरवन ब्रह्मादिति शबान न अंजसम सामनाधिकरण्यम अवकल्पते ऐसे लोग इसे समझाने के लिए भिन्नार्थक शब्दों का मुख्य सामनाधिकरण्य नहीं होता इसे बताने के लिए उदाहरण दिखाते हैं नहीं भवती गो रस्व इति सामनाधिकरण्यम अंजसम सामनाधिकरण्यम ऐसे लगाना तो गौ अश्व ये समान विभक्त्यंत होने पर भी दोनों प्रथमांत है लेकिन इनमें एक अर्थवाचकत्व न होने से इनका सामनाधिकरण्य नहीं माना जाएगा मुख्य अर्थ मुख्य मुख्य अर्थ में सामनाधिकरण्य नहीं होगा एक अर्थवाचकत्व रूप सामनाधिकरण्य नहीं होगा क्योंकि अश्व शब्द और गौ शब्द का अर्थ अलग अलग है थक यह शब्द है ऐसे ही ब्रह्म शब्द और आदि शब्द भी गौर अश्व के तरह भिन्नार्थक होने से इनका आंजस सामनाधिकरण नहीं होगा हाँ, वो मुख्य सामनाधिकरण के लिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दों का एक अर्थ में प्रयोग ये है सामानाधिकरण वो नहीं है उस अर्थ में नहीं हो सकता ये यहां पर कह रहा है <coughs> तो कहा ठीक है आंजस सामानाधिकरण न होने पर विभिन्न अर्थक होने से मृत घट इनका जैसे समानाधिकरण प्रयोग है घट मिट्टी है ऐसा होता है ना? तो यहां प्रकृति विकार भाव मिट्टी और घड़े में होने से मृत घट यह शब्द प्रयोग होता है समानाधिकरण होता है ऐसा सामानाधिकरण्य ब्रह्म और आदित्यादि पदार्थों में माना जा ये शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है ननु इत्यादि से कि ननु प्रकृति विकार भावात् तो, ब्रह्मादित मृत शरावादी वतो सामनाधिकरण्यम सात तो कहते हैं जैसे मिट्टी और घड़ा शरा मृत का कार्य विशेष है तो इनमें प्रकृति विकार भाव निमित्त तक सामनाधिकरण है ऐसे ब्रह्म प्रकृति है मिट्टी के तरह और शराब कार्यों के तरह आदित्यादि शब्दों के अर्थभूत जगत अंतपाती पाथी प्रतीक विषय जो आदित्यादि है वे विकार हैं तो मृत शराब इत्यादि में जैसे समानाधिकरण प्रयोग हुआ ऐसा समानाधिकरण प्रयोग यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा यदि कहते हैं प्रकृति विकार भाव निमित्तक समानाधिकरण माना जा तो सिद्धांति कहते हैं न इति उच्चते प्रकृति विकार भाव निमित्तक ब्रह्म और आदि शब्दों का समानाधिकरण नहीं माना जा सकता क्यों तो कहते हैं इसलिए कि उस समय फिर विकार का जो नाम रूप है उसके विलय का प्रसंग आता है जब मृद घटा कहते हैं तो उस समय मिट्टी मात्र रूप यानी प्रकृति रूप मात्र घट को देखा जाता है विकार को देखा जाता है विकार के नाम रूप का बांध किया जाता है उस समय फिर विकार नहीं रहता प्रकृति प्रकृति मात्र रूप से उसका ग्रहण होता है तो ऐसा सामान्यधिकरण्य यहाँ पर अभिष्ट नहीं है ऐसा कहेंगे तो फिर प्रतीक रूप जो विकार है इनका उच्छेद हो जाएगा और ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा तो प्रतीक उपासना सिद्ध नहीं होगी फिर। उसके लिए जिसमें दृष्टि करनी है प्रतीक में उसका नाम रूप शेष करना पड़ेगा रखना पड़ेगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि विकार प्रविलयो ही एवं प्रकृति सामना अधिकरण यदि प्रकृति विकार भाव निमित्तक सामानाधिकरण आदित्य ब्रह्म और आदित्यादि का मानते हैं तो उस समय ब्रह्म के विकार जो आदित्यादि हैं, उनका उच्छेद होने का प्रसंग आएगा विकारों का प्रविलय है उच्चेद नाम रूप का यह प्रसंग आएगा यह इष्ट प्रसंग नहीं है एक तो ये दोष और प्रकृति विकारों का प्रकृति में विलय मानेंगे तो फिर प्रतीक के अभाव का प्रसंग दोष आता है त प्रतीका प्रसंगम अवचा पूर्व कह चुके हैं प्रतीक फिर नहीं रहेगा और परमात्म वाक्य तदानिम सै आदित्यो ब्रह्म प्राणो ब्रह्म इत्यादि में यदि प्रकृति विकृति भावनिमित्त तक सामानाधिकरण्य मानेंगे और विकृति को प्रकृति मातृरूप ग्रहण करेंगे तो यह वाक्य उपासना का विधायक न होकर के तत्व प्रतिपादक हो जाएगा विकृति का वास्तविक तत्व प्रकृति हैं उसका प्रतिपादक हो जाएगा हाँ हाँ परमात्मा वाक्य होगा का अर्थ है तत्व तो प्रतिपादक हो जाएगा हाँ ब्रह्म प्रकृति है ना और ये विकार मात्र जो है ब्रह्म का ब्रह्म रूप ही है यानी परमात्मा रूप है तो परमात्मा का प्रतिपादक हो जाएगा यानी ज्ञान का प्रकरण हो जाएगा उपासना प्रकरण का उच्छेद हो जाएगा तो ये कहते हैं परमात्म वाक्यम च तदानिम तदनिम तदानिम यानि प्रकृति विकृति विकृतिभावनिमित्तक ब्रह्म तथा आदि इत्यादि शब्दों में सामानकरण्य स्वीकार करने पर विकार प्रकृति मात्र रूप यानि परमात्म मात्र रूप है ऐसा वो का प्रतिपादक वाक्य हो जाएगा और ऐसा होने पर क्या होगा तो कहते तत्स्य उपासना अधिकारों बाध्यतः अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण उपासना अधिकार बाध्यतः यानी उपासना के प्रकरण का बाध होगा तो ज्ञान का प्रकरण मानना पड़ेगा तत् ज्ञान का प्रकरण है ये मानना पड़ेगा एक दोष हुआ और तत्व तो ज्ञान का प्रकरण यदि होगा तो फिर यहाँ पर ब्रह्म का जो विकार विशेष है नाम मन आदित्य प्राण विद्युत आदि इन विकार विशेषों को मात्र इन विकार विशेषों के वाचक इन शब्दों का मात्र ग्रहण निरर्थक हो जाएगा क्योंकि तत्वों का प्रतिपादन करना है तो केवल इतने आदि शब्दों के अर्थ को मात्र ब्रह्म रूप नहीं बताना है सारे विकार जात को है जगत मात्र को ब्रह्म रूप बताना है तो उस समय तो सर्वम ब्रह्म ऐसे विकार मात्र का परामर्शक सर्व शब्द का प्रयोग उचित माना जाएगा न कि एक, एक विकार विशेष के वाचक आदि इत्यादि शब्दों का ये आगे कहते हैं कि परिमित विकार उपादान च व्यम तो परिमित विकार यानी ये सारा प्रपंच ही तो ब्रह्म का विकार है उसमें से विकार विशेष जो मन विकार विशेष जो नाम विकार विशेष जो प्राण इन सीमित विकार विशेषों के वाचक शब्दों का उपादान यानी निरर्थक हो जाएगा। तत्व तो प्रकरण है यदि ये, ये तत्व तो प्रतिपादक वाक्य यदि हैं तो सर्व ब्रह्म उचित होगा तस्मात ब्रह्मणो अग्निवैश्वानर इदी वन अृष्टिध्यासे क्व कि दृष्टि अभ्यता संशय तो तस्त मुख्यसाधिण्य और प्रकृति विकार भाव निमित्तक सामनादिकरण्य ब्रह्म पदार्थ तथा आदि पदार्थ का संभव न होने से ये तस्मात्कार था। अन्यत्र अन्य दृष्टि अध्यासे तो जैसे अग्निवैश्वानर इत्यादि में वैश्वान की दृष्टि अग्नि में आरोपित होती है उदरी अग्नि में ऐसे ही कहते हैं यहां अन्यत्र अन्य दृष्टि अध्या से सती ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि और आदित्यादि में ब्रह्म दृष्टि के अध्यास की प्राप्ति हुई तो ये संशय होता है कि क्व किन दृष्टि अध्यम तो क्वि ब्रह्म में प्रतीक की दृष्टि करें या प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करें किसमें की कौन सी दृष्टि करें को शब्द है कस्विन अर्थ में कस्विन यानी प्रतीके ब्रह्मणी व्रष्टि ब्रह्म प्रतीके अध्यासितव्या अथवा प्रतीक दृष्टि ब्रह्मणी अध्यासितव्या ये संशय हो जाता है ये यहाँ पर क्योंकि यहाँ संशय सामनाधिकरण्य का मानना पड़ेगा प्रकृति विकृति भाव भी हेतु नहीं है मुख्य सामनाधिकरण भी नहीं है तो समानधिकरण सा, प्रयोग का कोई कारण निश्चित नहीं हुआ कारण अनित रहा तो अध्यास में ही मानना पड़ेगा सामानाधिकरण है अध्यास अर्थ और अध्यास तो होता है अनिश्चित कारण वाला अध्यास तो कोई जरूरी नहीं कि रस्सी में ही सर्प का अध्यास होगा सर्प में रस्सी का अध्यास नहीं होगा ऐसी बात नहीं है महाराज जी क्या करते थे ना एक बार महाराज जी को सर्प में दंड का अध्यास हुआ था सर्प ऐसे लंबा मंद अंधकार में कहीं जंगल में जा रहे थे ऐसे लगा कि दंडा हाथ में होने से थोड़ा सहारा मिलेगा तो था नहीं। सामने दिखा और लंबा सा थोड़ा अंधकार सा होगा तो सोचा कि इसको उठा लेते हैं जैसे उसको उठाने के लिए हाथ आगे किया तो सरक गया आगे सर्प था तो सर्प तो में भी दंड का अध्यास हो सकता है माला का अध्यास हाँ अच्छा है। हाँ तो इसलिए अध्यास तो कोई नियम नहीं कि दंड में सर्प का ही अध्यास होगा सर्प में दंड का नहीं होगा रस्सी में ही माला का अध्यास होगा माला में रस्सी का अध्यास नहीं होगा ऐसा नहीं है हो जाता तो इसलिए सामान्याधिकरण का कारण अनिर्धारित है अनिर्धारित होने से संशय हो रहा है कि प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे या ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि करे संशय हो रहा कहा यहाँ तक के हा आगे एक वाक्य है और भाष्य में उसको देखिए तत्र तयम कारिण शास्त्रस्य शास्त्र अभाव प्राप्तम तो तत्र तत्में कौन सी दृष्टि करे प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे या ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि करे इस विषय में कोई नियामक न होने से अनियम ही माना जा। अपने उपासक अपने अपने मर्जी के अनुसार प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि भी कर सकता है ब्रह्म में प्रतिक दृष्टि भी कर सकता है अनियम अनियमान जाते हैं नियम कारिण शास्त्र से अभाव नियामक शास्त्र न होने से प्रतीक में ही ब्रह्म दृष्टि कर्मी है ऐसा नियामक कोई शास्त्र वचन न होने से ये पूर्व पक्ष है इतम प्राप्त यहां तक के ग्रंथ का टीका अर्थ कर रहा है। थोड़ा टीका को देखिए वो आगे की है उसका टीका में अलग से अवतरण लिखना है। हो हाँ, ये जितने अभी हम लोग पढ़ा पढ़े हैं हाँ इनका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार हाँ। तो सामानकरण्यम श्रोतम तवत मुख्यम ये जो कहा ना कि नत्र आदसम सामना अधिकरण्यम अवकल्पते अवकल्पते इसका अर्थ कर रहे हैं कि श्रुत यत ऐसा लगाना यत यद का श्रुत आदि इत्यादि श्रुतिवाक्य में जो प्रतीत हो रहा प्रतिथोरा तत्व न मुख्य अर्थ तो में सामना नहीं है अंदर अंजस न अवक मुख्यार्थ में क्यों नहीं माना जा सकता तो कहते हैं इसलिए कि ब्रह्म विकारयोर गवास्वयो इव अभेद अयोगा तो कहते हैं जैसे गो और अश्व का अभेद संभव नहीं है ऐसे ही ब्रह्म और आदित्य आदि। इनका आपस में सामाधिकरण एकत्व तो असंभव है स्वरूप अपना अपना बनाए रख करके एकत्व कर तो नहीं है तो ब्रह्म विकार योग अभेद अयोगात इन ब्रह्म और उसका विकार विषय जो आदित्य आदि है उनका अभेद नहीं हो सकता गो और अश्व का जैसे नहीं होता नापी प्रकृति विकार भाव निबंधनम प्रकृति विकार निमित्त भी सामान्य निबंधन शब्द का अर्थ होता निमित्त कारण तो प्रकृति विकार भाव है निबंधन यानी कारण जिस सामानाधिकरण्य का ऐसा समास ऐसा भी ये सामनाधिकरण्य नहीं है आदित्य ब्रह्म इत्यादि में क्यों कहते इसलिए कि वाक्यस्य विकार बाधे न ब्रह्म जो परमात्मा वाक्य में तदा निमस्यात कहा था इसका अर्थ कर तो यदि प्रकृति विकार भाव निमित्तक सामनाधिकरण्य आदित्यो ब्रह्म इत्यादि में मानेंगे तो फिर यह वाक्य विकार रूप आदित्यादि पदार्थों का प्रतीकों का बाद पूर्वक ब्रह्मत्व ज्ञापक होगा ब्रह्मत्व को बताएगा आदित्यादि क्या <coughs> और यह बताना इष्टापत्ति नहीं माना जा सकता यह कहता है न च इष्टापत्ति क्यों तो उस समय कहते हैं नाम ब्रह्म उपासित विधि श्रुति विरोधात् तो जो एक प्रकरण है वो तो प्रकरण बाधित हो जाएगा विधि नुति का विरोध होगा और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है परिमित नाम ग्रहण अन पाताच तो यदि ब्रह्म पर के वाक्य है तो फिर केवल नाम ब्रह्म ब्रह्म, इत्यादि में ब्रह्म के विकार विशेषों का ही ब्रह्म रूपत्व बताना बताने के लिए नाम विशेष ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा फिर तो सारे ही पदार्थ ब्रह्म रूप है उनके अपने अपने नाम रूप का बात करके तो सर्वम ब्रह्म ये कहने से ही कार्य क्या मुख्य उद्देश्य सिद्ध हो जाता इस वाक्य में ब्रह्म परत्व तो एक एक विकार विशेष के वाचक आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा इसलिए कहा परिमित नाम ग्रहण अन्य क्या पाता अच्छा एक दूसरा हेतु तो। पहला वो बताया विधि श्रुति का विरोध दूसरा ये और ब्रह्म परत्व सर्वम ब्रह्म इति वक्तव्यत्वात् कहते यदि ब्रह्म परक ये वाक्य होगा परमात्म परक होगा तो सर्वम ब्रह्म इतना कहने से ही वो ब्रह्म परत्व वाक्य में सिद्ध हो जाएगा अलग अलग नाम ग्रहण करने की जरूरत नहीं होगी अतः तो इसलिए माना जाएगा कि यहाँ मुख्य सामानाधिकरण नहीं है और प्रकृति विकार भाव निमित्त निमित्तक भी सामनाधिक नहीं है तो बचा फिर अभ्यास निमित्तक सामना बचा अतः अत अभ्यास एव अभ्यास एवं सामनाधिक कारण अभ्यासमी प्रथम अध्यास एव तो इसलिए मानना पड़ेगा कि अध्यास निमित्तक सामानधिकरण होने से सामानकरण्य का कारण अध्यास यहाँ एकार्थवाचकत्व भी नहीं है और प्रकृति विकार भाव भी सामान का निमित्त नहीं है अपितु अध्यासिकरण्य का निमित्त है ये मानना पड़ेगा और जब सामान अधिकरण्य का निमित्त अध्यास को मानेंगे तो अध्यास का कोई नियामक नहीं होता कि रस्सी में ही सर्प का अध्यास होगा सर्प में रस्सी का अध्यास नहीं होगा ऐसा नियामक नहीं बताया जा सकता वो आगे कह रहे हैं कि अध्यास नियामक का भावात्शया तो अध्यास निमित्त तक सामान है और उस अभ्यास का कोई नियामक नहीं है तो इसलिए संशय हुआ कि प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे या ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि करे ये संशय बन सकता है ये यहाँ पर कहा अब भाष्य में जो आगे वाक्य है अथवा आदि आदित्यादि दृष्टिय ब्रह्मी इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि उत्कृष्ट निकृष्ट योर निकृष्टम उपास्यम इति इति न्यायो उत्कृष्टृष्टोर अम फल तो उत्कृष्ट निकृष्ट में से निकृष्ट भी उपास्य होता है उपास्यम यदि सफल है तो इसलिए लोक में कहा जाता है ना कि काम बनाने के लिए कभी कभी जानते हैं कि ये तो ऐसे ही है लेकिन उसकी भी प्रशंसा करनी पड़ती है तो प्रशंसा ही तो उपासना है उसकी महत्ता महत्व बुद्धि करना उसमें निकृष्ट तो कहते हैं उत्कृष्ट निकृष्टयो निकृष्टम अति उपास्यम वो सफल होने से वो निकृष्ट भी फलवान होता है इति न्यायो नियामक इस न्याय को नियामक माना जाए अथवा इत्यादि से जो पक्षांतर आ रहा है वे लोग कहते हैं उत्कृष्ट निकृष्ट और निकृष्टम उपास्यम इस नियामक इस न्याय को नियामक मान करके नियामक इति अरुच इसलिए पूर्व पक्ष में तो अरुचि हुई अनियम पक्ष में रुचि भी तो एक बताना पड़ेगा कि इसी की दृष्टि इसमें करनी है ऐसा निश्चित तो वो बताया जा रहा है पूर्व पक्ष कि अथवा आदित्यादि दृष्ट एव ब्रह्मणी कर्तव्या प्राप्त तो आदित्यादि की दृष्टि ही ब्रह्म में करे पहला जो पक्ष अनियम पक्ष बता उसमें अरुचि होने से ये माना जाए कि आदित्यादि प्रतीकों की ही दृष्टि ब्रह्म में की जा तो कर्तव्य इतम प्राप्त ऐसा करने से क्या होगा तो कहते एवं ही आदित्यादि दृष्टि भीर ब्रह्म भवति। तो ऐसा मानने से आदित्यादि की दृष्टि से ब्रह्म की उपासना सिद्ध हो जाएगी और ब्रह्म की उपासना सिद्ध होने से ब्रह्म उपासना फलवत् ब्रह्म की उपासना सफल हो जाएगी फलवत् इति शास्त्र मर्यादा ये शास्त्र बताता है तस्मात न ब्रह्म दृष्टि आदित्यादि इति तो आदित्यादि की दृष्टि ही ब्रह्म में की जाएगी ब्रह्म की दृष्टि आदित्यादि में नहीं की जाएगी तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हैं पूर्व पक्ष के मत में बताते हैं टीकाकार और सिद्धांत मत में भी अलग अलग कि अत्र अत्र अत्र विकार विकार दृष्टि ब्रह्म उपास्ती सिद्धि फलम तो अत्र याने मते के मत में विकार दृष्टि से विकार है प्रतीक आदित्यादि तो आदित्यादि प्रतीकों की दृष्टि से ब्रह्म की उपासना की सिद्धि यह फल हो जाएगा पूर्व पक्ष मत में और सिद्धांत मत में ये फल है सिद्धांतु तू, तू शब्द पूर्व पक्ष की अपेक्षा सिद्धांत मत में फल भैिष्यम्य बताने वाला है विकार दृष्टिया उपास्यत्वे, एव, ब्रह्म उपास्त निकर्ष प्राप्तो प्राप्त विकारा फलवत्काराव उत्कृष्ट ब्रह्मदृष्ट्या दृष्टिया उपास्या फल कहते हैं पूर्वपक्ष के निश्चया यदि आदित्य आदि की दृष्टि ब्रह्म में करेंगे तो ब्रह्म का उत्कर्ष सिद्ध नहीं होगा महत्व सिद्ध नहीं होगा <coughs> ब्रह्म को ब्रह्म दृष्टि से देखना तो वो जैसा है ऐसा है और ब्रह्म से भी कोई बड़ा होगा तो उसकी दृष्टि ब्रह्म में करेंगे तो माना जाएगा ब्रह्म का उत्कर्ष हुआ लेकिन तो ब्रह्म से तो बड़ा कोई है नहीं आदित्यादि तो ब्रह्म की अपेक्षा निकृष्ट ही है और निकृष्ट निकृष्ट की दृष्टि उत्कृष्ट में करते हैं यदि तो उत्कृष्ट का वह प्राशस्त्य नहीं माना जाता महत्व तो नहीं माना जाता निकृष्ट की दृष्टि उत्कृष्ट में करने वाला उत्कृष्ट को बड़ा सम्मान दे रहा है उसकी महत्ता ज्ञापन कर रहा है ये नहीं होता अभी तो माना जाता है वो अपमान ही उसका कोई पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष राजा और उसे कोई कहे कि ये ग्राम प्रधान है उसमें ग्राम प्रधान की दृष्टि कर दृष्टिकरण एक सरपंच की तो ये तो राजा का अपमान ही माना जाता है राजा राजा को पूरे राष्ट्र अध्यक्ष को एक ग्राम का प्रधान बता दिया तो उसका उत्कर्ष न होकर के निकर्ष माना जाता है तो उपासना थोड़ी होगी तो ब्रह्म तो उससे अपमानित हो जाएगा आदि इत्यादि की दृष्टि ब्रह्म में करेंगे तो कोई अपमान कर ले तो अपमान करने वाले को उसके अभिष्ट फल की प्राप्ति जिसका अपमान हुआ वो करा पाएगा नहीं करा पाएगा हाँ तो ये कहते हैं कि ये सिद्धांते तो विकार दृष्टिया ब्रह्म उपास्यत्वे उपास्य निकर्ष प्राप्तो सत्याल असिद्धि फलवत्पो की सिद्धि नहीं होगी यानी वो उपासना सफल नहीं होगी सफल न होने से विकारा एवं उत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टिया उपास्य इसलिए आदि जो प्रतीक है उन्हीं की उनसे उत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टि से उपासना होगी आदित्यादि में यदि ब्रह्म दृष्टि करते हैं तो आदित्य आदित्यादि का उत्कर्ष सिद्ध होता है उनसे जो बड़ा है उस दृष्टि से इनको देखा जा रहा है तो उनका महात्म्य हुआ है न प्राशस्त्य सिद्ध हुआ तो वो उपासना हो जाएगी वो सफल हो जाएगी इसलिए विकारा एवं उत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टिया उपास्या यह सिद्धांत मत में फल होगा कि आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में नहीं करनी है अपितु तो ब्रह्म की दृष्टि ही आदित्यादि में करनी है यह सिद्धांत मत में फल है अब एवं प्राप्ते ब्रूण ये भाष्य है सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य एवं प्राप्त यानी आदित्यादि की दृष्टि से ब्रह्म उपासितव्य हैं ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि करनी चाहिए इत्याक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अनियम पक्ष या ये विपरीत पक्ष ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि वो आगे आ रहा है वो आगे आएगा लौक वो जो उसी पेज पर है ना लौकिकों की न्याय आश्रय आश्रिय मानव न तो इत्याक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर व्यम ब्रूम यानी व्यय सिद्धांतम ब्रूम ये सिद्धांती ही कहता है तो सूत्र से सिद्धांत को बताया जा रहा है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कर